किूमस्वा जशोदे का सुत बृंदपूर्व दृग्ध काति कार्जिताय नो स्वयं भूर् न मदन ऋपुसले प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म बिलुठति बिलपत क्रोडमा नमो ब्रह्म्य द जगद्धिता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्व प्रणोती तस्म तग्व हदेवत्म बुद्धिप्रकाश मुक्षुर्वै शरण प्रपदे जगद राध्याराधक महाुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात अगला विषय प्रारंभ होगा भग अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों को हल करना है तो किसी प्रश्न के हल करने में संक्षेप था तीन प्रमाण काम में लाए जाते हैं पहला प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आपत प्रमाण या शब्द प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत लिमिटेड ज्ञान देने वाला है प्रत्येक क्ष माने सामने आख के तान के नासिका के रसना के त्वचा के मन के बुद्धि के इन सब का जो अनुभव है प्रत्यक्ष उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं तो आख से हम कितना देखते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं उसकी बिचारी की शक्ति है कितनी कान से कितनी दूर का हम शब्द सुन सकते हैं नासिका से कितनी दूर की गंध ग्रहण कर सकते हैं सोचो हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। गिध की दृष्टि कितनी तेज होती है कुत्ते की नासिका कितनी तेज होती है जहां मनुष्य फेल हो जाता है कुत्तों की हेल्प लेकर के और मक्कारों को पकड़ते हैं तो हमारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो संसार में ही परिपूर्ण नहीं हो सकता अरे सोचो आपके अंदर क्या क्या है ये मन क्या चीज है किधर रहता है किसी ने देखा बुद्धि कहां रहती है किसी ने देखा तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे अनुमान प्रमाण आता है उससे बहुत काम चलता है संसार में अनुमान से यहां धुआं दिख रहा है दूर से इसका मतलब वहां आग होगी बहुत सारा काम संसार का हमारा अनुमान से चलता है तर्क से चलता है लेकिन बहुत सा एरिया ऐसा है जहां नैशा तर्कण मतिरापने या कठोपनिषद एक दो नौ तर्का प्रतिष्ठान वेदांत दो एक ग्यारह यानी उसकी भी एक सीमा है तो अचिंत्यालुजे भावानतांश नता। तर्क न जो जाए जो अचिंत्य भाव हो विचार हो लक्ष्य हो प्राप्तव्य हो वहां तर्क नहीं ले जाना यानी स्पिरिचुअल जगत में तर्क का प्रवेश नहीं क्योंकि तर्क करने वाला तो मन है उसी का दूसरा रूप है बुद्धि चित्त अहंकार ये सब माइक है इसलिए ये भगवान के विषय में भगवान संबंधी मामलों में प्रवेश ही नहीं पा सकते इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं कौन है मेरा कौन है उस तो सम्बंध में वेदों के द्वारा बताया गया मैं समझता हूं लगभग सत्तर अस्सी उपनिषदों के द्वारा उनके प्रमाणों के द्वारा मैंने आपको अब तक बताया है मैं कौन हूं और वेदांत ने तो बड़ा सुंदर क्रमबद्ध चित्रण किया है वेद व्यास ने कुछ जो वेद न समझ सके तो वेदांत से समझ ले जैसे नंबर एक ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनादि हैं ये तो वेदों से आप जान गए इसमें जो मैं नाम का जीव है ये ब्रह्म का अंश है इसके विषय में वेदांत में पांच सूत्र बनाए गए अंशो नाना व्यपदेशात पहला सूत्र हम उसके अंश हैं और अनंत संबंध भी है हमारे उससे जैसा कि वेदों ने बताया है दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता ब्राता आदि उन अंशो नाना विपदेशात इसके बाद हम देह के आकार के बराबर नहीं है इसके लिए तीन सूत्र बना दिए और ये बता दिया कि अंत्यावस्थित नेत्यत्वात अभिशेषा दो दो चौतीस और वो जो मैंने आपको बताए थे पांच सूत्र अंशो नाना विपदेशात मंत्र बर्णा चिचा स्मर ज प्रकाशा दिवत नईव पर स्मरती च ये पांच सूत्र हैं दो तीन बयालीस दो तीन तैतालीस दो तीन चौवालिस दो तीन पैतालीस दो तीन छियालीस और ये जो मैं बता रहा हूं कि ये जीव शरीर के बराबर नहीं है इसके लिए एवं च आत्मा अकार्यम नच पर्या अविरोधो विकारा दिव्या अंत्यावस्थितेश उभय नित्यत्वात् अविशेषा दो दो बत्तीस दो दो तैतीस दो दो चौतीस अर्थात सदा जीव एक सा रहता है वो बदलता नहीं कि हाथी में बड़ा बन जाए और चीटी में चिकुड़ जाए ऐसा नहीं होता वो उतना ही सूक्ष्म होता है लेकिन जैसे प्रकाश होता है ये लाइट है आपकी हा एक छोटे से कमरे में ये बल्ब जला दो हा और बड़े कमरे में जला दो हाँ और बड़े हॉल में जला दो हाँ सब में प्रकाश करेगा ये ऐसे ये सूक्ष्म आत्मा चाहे चीठी के शरीर में हो चाहे हाथी के वो सब में अपनी चेतना सारे शरीर में फैला देता है और जीव अणु ही है सूक्ष्म ही है इसके लिए नव सूत्र बना दिए उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मनाच यो स्वात्मना चोतरों नणु अतछ्रुतिर चेन्नईतराधा स्वशब्दोन्माच्चंदनवत अवस्थित वैश्य सैन्न अभ्युपगमान अभ्यु हृदय गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत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 जिसका पहले सूत्र का भावार्थ बड़ा प्रमुख है कि देखो ये मृत्यु के बाद जीव बाहर निकलता है और इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेकर जाता है तो अब ये अगर सर्व व्यापक होता तो जाता वाता क्या निकलता उकलता क्या तो जैसे ये हाथ के बीच में आकाश है अब हाथ को हटा लो बस वो तो बड़ा आकाश हो गया ऐसा नहीं है वो जाता है और फिर लौट कर आता है कर्मफल भोगने के बाद जन्म लेता है बार बार जाता आता जाता आता है ये पहले सूत्र का अर्थ है इसी प्रकार अनेक प्रकार के भावार्थ से युक्त नौ सूत्रों में बताया कि वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है आलोमभ्य आ नकेभ्य फिर से पैर तक और फिर आगे कहा कि ब्रह्म और जीव में बहुत भेद है अधिकंच भेद निर्देशात अस्माद तद अनुपत्ति दो एक बाईस दो एक तेईस बिल्कुल स्पष्ट पृथ गुप देशात दो तीन अट्ठाईस भेद व्यपात एक तीन चार भेद व्यपदेश चार एक एक अठारह भेदव्यपदेशात चार एक एक बाईस उभि भेदे नईन मधीये एक दो संभोग प्राप्ति वैशे सो आठ उभदेशा कुंडलव तीन दो छब्बीस प्रकाश तेज्वात्न दो सत्ताईस सुप्त उत्तियों एक तीन तैतालीस पत्यादि शब्द एक तीन चौवालिस अधिको पदे सात तीन चार आठ स्थितभ्या एक तीन छम वेदांत सूत्रों में ये सिद्ध किया कि जीव से ब्रह्म में बहुत भेद है इसलिए जो ये भोलेपन में कहते हैं जीव ही ब्रह्म है ये सेंट परसेंट सफेद गलत झूठा बकवास और जो ये कहते हैं कि भाई हमारा मतलब ये है कि जब जीव माया से परे हो जाता है तब वह ब्रह्म के बराबर हो जाता है ब्रह्म ही हो जाता है ना ना फिर आए वेद उन्होंने इसके लिए भी सूत्र बना दिया जगत व्यापार भरजम भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार सत्रह चार चार इक्कीस अर्थात सृष्टि आदि करने का काम शुद्ध महापुरुष भी नहीं कर सकता वो भगवान ही करते हैं ये अंतर है प्लस जो आनंद जो ज्ञान और जो अमरत्व भगवान के पास है वो सब जीव को दे देते हैं इसलिए शुद्ध महापुरुष में भी भगवान से भेद बना रहता है ऐसा नहीं है कि वो भगवान बन जाता है तो ये जीव जब तक माया के अधीन है इसको विभिन्नाश कहते हैं एक स्वांश भी होते हैं भगवान के और विभिन्नाश में और स्वांश में भेद यह है कि विभिन्नाश को माया गवर्न करती है और स्वांश को कोई गवर्न नहीं करता वे स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं योग माया गवर्न करते हैं स्वांश कौन है भगवान के सब अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरसिंह वगैरह तमाम अवतार ये सब स्वांश हैं, यानी भगवान हैं। अब जैसी आवश्यकता जिस अवतार में पड़ी वैसा स्वरूप और शक्ति प्रकट किया लेकिन है सब भगवान एक और होते हैं वो भी जीव शक्ति के अंश हैं लेकिन सदा से मायातीत हैं, मायातीत वो स्वांश नहीं है लेकिन मायाधीन विभिन्नाश भी नहीं है वो मायातीत है और उनको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करती है हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करेगी हम भगवान नहीं बन जाएंगे तो ऐसा हमारा स्वरूप जो मायाधीन का है इसको ये पता तो चल गया मैं कौन हूं और मेरा कौन है अर्थात जिसका मैं अंश हूं वही मेरा है अगर किसी को मालूम हो गया मेरा बाप कौन है तो फिर ये बात तो मालूम हो ही गई उसी का मैं बेटा हूं गधे की कल से भी जब वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कई सौ कोटेशन के द्वारा मैंने आपको समझाया कि समस्त जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है उन्हीं के सब पुत्र हैं अंश हैं शक्ति हैं तो फिर वही हमारा है लेकिन वो हमको मिले कैसे वो माने हमारा अंशी जिससे हम निकले हैं वो आनंद सिंधु हम तो तरंग है ना, जैसे समुद्र में तरंगे उठती है ऐसे हम लोग तरंग हैं तो वो सिंधु में कब मिलेंगे भगवान कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये प्रश्न आया इसके समाधान में मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि हमारा अंशी भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है हमारी इंद्रियां हमारा मन वहां नहीं जा सकते न जान सकते हैं न देख सकते हैं अनंत बार देखा है कुछ भोले लोग कहते हैं महाराज जी एक बार दिखा दीजिए फिर देखिए मैं क्या करता हूं लात मार दू सारे संसार पे अरे नहीं बेटा नहीं देखा है बड़ा अच्छा है अगर देखोगे तो नास्तिक हो जाओगे हैं ऐसा क्यों मैंने तो सुना है उनको देखकर कामदेव बेहोश हो गया ब्रह्मा शंकर विष्णु और उनकी धर्म पत्नियां सात दीवानी हो गई ओ, हम तो साधारण जीव है हम क्यों नहीं दीवाने हो जाएंगे अरे तो उन लोगों ने उनका दिव्य रूप देखा था तुम्हारी आंखें माइक है ये पंच महाभूत की बनी है तो जिनसे आंखें बनी है उन्हीं को देख सकती हैं जिस चीज से बनी है तो संसार भी माया का है पंच महाभूत का है और उसी मटीरियल से आंखें कान नासिका सब बने हैं और ये शरीर मां के पेट में बना है ना तो ये सब संसार कोई अपना सब्जेक्ट बना सकती है भगवान को नहीं देख सकती हम लोगों ने देखा था एक बार दो बार नहीं अनंत बार लेकिन क्या हुआ था मल्लानाम नाम चंद्र इंद्रनाम स्मरो मूर्तिमान गोपा स्वजनो सता क्षिभुज श्रास्ता स्वित्रोषु मृत्यु पतेरादुषा तत्व परोगिना वृश्णीना परदेवते रंग गसाग्रज जब कंस के हां मथुरा में पांच हजार वर्ष पहले धनुषयज हो रहा था उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाया था कंस ने कि यहीं पर उनको समाप्त कर दिया जाए वहां हम लोग भी थे चलो देखें भाई बड़े बड़े आए हैं कहीं ऐसा जब बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो हमारे संसार में देखो कितनी भीड़ होती है तो वहां भी गए हम सब लोग और देखा इन दोनों को कृष्ण बलराम को तो क्या देखा वहां सब देखने वालों ने मल्ला नाम जो बड़े बड़े पहलवान थे जिनको बुला रखा था कंस ने देखो हम कुश्ती के लिए तुम लोगों को खड़ा करेंगे तो उसको पकड़ के नीज के तोड़ तोड़ के खत्म कर देना अभी तो बच्चे ही है वो 11 साल के और ये बड़े बड़े पहलवान हजारों हाथी के बल है जिनमें जब वो लड़ने खड़े हुए तो हम लोग भी देख रहे थे अरे, अरे अरे अरे क्या हो रहा है अरे ऐसे नहीं होती कुश्ती वो नई बीस में होती है ये दुबले पतले बच्चे ये मोटे मोटे पहलवान अरे ये तुम तो मार डालेंगे इन बच्चों को हम लोगों ने यही सोचा और जब पहलवानों ने पकड़ा उन दोनों को और उनके हाथ को जब चाहा मोड़ दे तो उन्होंने कहा ये तो वज्र के हाथ हैं इनके ये पंच महाभूत के नहीं है ये मुड़ते ही नहीं किसी और श्री कृष्ण बदराम ने एक एक पहलवान को ऐसे उठाया ऊपर को और पटक दिया और मरते गए सब इतने जोर से पटका हम लोगों ने देखा अरे क्या कमाल है जी ये सब पहलवान ऐसे ही थे <laughs> खाली शरीर मोटा था ये पहलवान पहलवान नहीं है जरा से लड़कों ने इनको यह हाल कर दिया यानी अब भी हम नहीं माने कि ये दोनों लड़के ऐसे वैसे नहीं है हम किसी को मानने वाले थोड़े हैं हाँ। स्त्रियां भी खड़ी थी उन्होंने देखा है तो साक्षात कामदेव है अरे कहा तक कहे बदमाशों ने देखा तो उन्होंने आपस में कहा ए इस लड़के को देख रहे हो इसके चार सिर है दूसरा कहता है अरे गधे गिनती भी आती है बारह सिर है तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो अठारह सिर है इनके गिनो तो संसार में हम किसी को देखें तो या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा या तो कॉमन लगेगा उसके 10 20 50 सिर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे और सबको अलग अलग विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा रामावतार में भी यही हुआ देखने वालों ने देखा जब बदमाशों ने गुंडों ने राक्षसों ने तो अलग अलग सबको हजार आख दो हजार कान चार हजार पैर दिखाई पड़ रहा है हरि भक्तन देखे दो भाई इष्ट देव हरि भक्तों ने देखा आ हा के दिव्य किदारंद माय देह तुम्हारी आनंद मैं देह आनंद ही आनंद का बना है उनका शरीर सिर भी आनंद आंख भी आनंद नासिका भी आनंद कैसे ऐसे कैसे आप लोग दिवाली पर मिठाई खरीदते हैं हाँ। छोटे बच्चों को लुभाने के लिए अनेक प्रकार की शक्लें बनाई जाती हैं। चीनी की चीनी का साहब चीनी की मेम चीनी का घोड़ा चीनी का हाथी अब हाँ? वो हो बच्चा कहता है हम तो हाथी लेंगे दूसरा कहता है हम तो घोड़ा लेंगे और सब में मिठास एक सी है शकल अलग अलग है तू जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी प्रभु मूर्ति ये मूर्ति है सूरत नहीं है मूर्त माने मूर्त कहते हैं भगवान की तीन शक्तियां होती हैं संधिनी संबित लादिनी तो तीनों शक्तियां जब प्रधान हो जाती हैं शुद्ध सत्व में माइक सत्व ने तो उससे मूर्ति बनती है माने भगवान का शरीर बनता है भगवान ही है वो तो उस शरीर को देखने के लिए उनकी आंख चाहिए वो भगवत प्राप्ति के समय अधिकारी बनने पर भगवान देते हैं और एक दिन रात साथ खेलने वाला अर्जुन कहता है भगवान आप बार बार कहते हैं हम भगवान हैं हम भगवान हैं किधर से भगवान हैं हम तो देख रहे हैं आप हमारी तरह हैं हमारी तरह आपके हाथ पैर कान आंख हमारी तरह आप भी खाते पीते सोते भागते डरते रोते दिन रात आपके साथ रहते हैं हम खेलते हुए बचपन से और आप कहते हैं मैं भगवान हूं मुझसे संसार पैदा हुआ है मेरे सिवा कुछ नहीं है तो आप भगवान है ना वो हमको जरा दिखाइए तो कैसा होता है भगवान तो भगवान ने अर्जुन से कहा है वो रूप देखने के लिए ये आंखें नहीं है ये तो है मेटीरियल संसार देखने के लिए दी गई है अच्छा तो फिर आख दे दीजिए वो अच्छा ले ले देख ले अब दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया सहस्रशीरेखा सहस्रपात सहस्राख्या सहस्रपा सभूमि सर्वतृतिष दशांगुम श्वेताचतरोपनिष तीन चौदह अनंत सिर भगवान के अनंत आख अनंत लाख करोड़ नहीं और एक एक मुंह से करोड़ों सूरज के बराबर ज्वाला निकलती हुई वो तेज हा घबरा गया अर्जुन दिव्य दृष्टि देने पर भी और पसीना पसीना हो गया आंख बंद कर लिया बस भत भत भे मैं हम सॉरी बहुत गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपसे कहा भगवान का रूप दिखा दो जैसे आप पहले थे वैसे हो जाओ हमारे सखा बने रहो बाज आए तो एक स्वरूप यह भी है भगवान का लेकिन जो अलौकिक स्वरूप है उसको देखने के लिए भी हमको दिव्य आखें चाहिए उनको जैसे जानने को दिव्य बुद्धि चाहिए ऐसे ही इसलिए अनंत बार देखा है अगर आज फिर दिखा दे कोई महापुरुष आपको तो आप उसको माइक देखेंगे अपने बेटे से भी बत्तर और कहेंगे यही भगवान है। <laughs> नमस्ते गुरुजी तुमको भी तुम्हारे भगवान को भी नास्तिक हो जाएगा वो उस समय हमने यही तो कहा था ए राम ये राम भगवान है ये तो लैला मजनू से भी आगे हैं ऐसा भी कोई स्त्री का दीवाना होता है कि वो पेड़ से पूछे अपने को भूल जाए राम का यह हाल हो गया था कि लक्ष्मण से कहते हैं क्यों जी को हम ब्रूही सके लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते और अपने आप को भी नहीं मैं कौन हूं लक्ष्मण घबरा गए कि क्या हो गया है प्रभु को को हम ब्रू ही सके तो लक्ष्मण ने कहा स्वयं स भगवान अरे आप भगवान है भगवान भगवान कौन सा आर्य आर्जा आर्ज आर्द्य कौन गए राघवा राघव है आप अच्छा हम राघव को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आरज सको राघवा तुम कौन हो? भ नाथनाथ किम इदम दासो स्मित लक्ष्मण अरे मैं आपका दास लक्ष्मण महाराज अच्छा अच्छा समझा मैं रागव हूं तुम लक्ष्मण हे लक्ष्मण हम दोनों तो राजकुमार हैं हा हा दशरथ के राजकुमार हैं तो इस जंगल में क्यों आ गए हम लोग कांतारे की मिहास महे बदसखे देव्यागतिर मृगते अरे महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग इसलिए जंगल में आ गए हम देवी जी का देवी देवी कौन सी लक्ष्मण जनक जनकाधिराज तनया अरे जनक की पुत्री मेरी मां ओ हा जान की बेहोश हो गए जानकी नाम सुनते ही ऐसी स्थिति में अगर हम किसी आदमी को देख लें तो हम लोग बड़े बड़े यहां ग्रेजुएट बैठे हैं <laughs> क्या कहेंगे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस आदमी ने ऐसा स्त्री प्रेमी न कोई हुआ था न होगा अरे स्त्री खोती है बहुतों की कोई भागा ले जाता है कहीं स्त्री ही करेक्टरलेस हो गई भाग गई तो लोग पुलिस में खबर कर देते हैं और आजकल टेलीविजन वगैरह है और अपने घर में रहते हैं खाते पीते ऐसा किसी का हाल होता है भला तो इसलिए कभी मत कहना किसी महापुरुष से कि भगवान को दिखा दो जब अधिकारी बनोगे और भगवान अपनी शक्ति गुरु से दिलाएंगे तब भगवान को देखोगे और फिर सदा को देखोगे फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर चले गए अब फिर वही हाल हो गया पहले वाला नए नए मुट्ठी में जब बुलाओ खड़े हो जाएंगे सदा पश्यंत सूरय तद विष्णु परम पदम गोपाल स्कंदोपनिषद चौदह चा। त्रिपुरातापनीपनिषत् चार एक पैंगलोपनिषत् चार तीस नृसिंहतापनी उपनिषद आठ तीन इतम वेद मंत्रों में इस सब वेदों में उपनिषदों में ये मंत्र आया है कि सदा के लिए फिर भगवान हम भक्त पराधीनो है तंत्र इव द्विजय से कहा था नौ चार तिरसठ दुर्भाषा मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं कहने के लिए तो मैं स्वामी जी हूं सब जीवों का स्वामी ब्रह्मादको का भी स्वामी लेकिन अपने भक्तों का मैं दास हो जाता हूं और ऐसा वैसा दास नहीं थ्योरिटिकल जैसे आप लोग बोल देते हैं संसार में मैं तो आपका है ऐसा नहीं निरपेक्षरम समदर्शनम अनुब्रजा्य हम नित्यम पूये ये भी भगवान कहते हैं जो निष्काम प्रेम को प्राप्त कर चुके मेरे निष्काम अन्य भक्त मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए नहीं नहीं नहींणु भी पुए उनकी चरण धूलि से मैं पवित्र होता रहूं इस आशय से चलता हूं पीछे पीछे सोचो ये कौन है और क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं जो कल गाली दे रहा था आज शरणागत हो गया बस यही बड़ा भारी कमाल किया ह तभी तो उसको अकारण करुण कहते हैं। तो सदा के लिए वो हमारा हो जाएगा हमारे आधीन हो जाएगा भाव ग्राह्य मनीम भावा भाव करम शिवम वेद कहता है चौदह तो भगवान को पाने के लिए कुछ करना होगा उस कृपा को पाने के लिए जिससे हम भगवान की सब चीजें पा लेंगे, सब चीजें उनकी आख कान नासिका रसना त्वचा मन बुद्धि सब कुछ तो उनको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे संसारी माँ बाप बेटा पति आज को इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे करेंगे ऐसे नहीं कि हो और प्रीतम प्यारी की ऐसे नहीं अरे देखो गोपियों ने क्या हाल किया था ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे थे तूने बड़ी साधना की है पूर्व जन्म में हमसे प्यार पाने के लिए तो मैं आ गया हूं ठहर प्यार कर ले हे लफंगे क्या बोल रहा है ए लो। ब्रह्म जीव से कह रहा है तूने बड़ी तपस्या तो की है और हमने वादा किया था पूर्व जन्म में तुम दंडकारण्य के मुनि थे हमने बरदान दिया था अब मैं आ गया हूं आ जा प्यार कर ले अब गाली दे रही हमको लपंगा कह रही है चौर जाार सिखा मणि भगवान का एक नाम है ये चोरों में टॉप करने वाले डकैतों में कोई डकैत दुनिया में ऐसा आज तक हुआ है जो पैदा होते ही बाप को लेके फरार हो जाए और ऐसे जेल से जहां हजारों पहरेदार बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े ताले लगे हैं कोई वसुदेव जी नहीं भगा के ले गए वह बेचारे क्या भगाते वो तो जेल में बंद थे कि पता नहीं कब क्या करे कंस ये तुरंत पैदा हो करके इन्होंने इतना कमाल किया जेल के ताले खुल गए सारे पहरेदार बेहोश हो गए और भादों की जमुना का इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवाह उसने मार्ग दे दिया फिर नंद के महल में सब सो गए उनके भी दरवाजे के अंदर दरवाजा उसके अंदर दरवाजा उस समय यशोदा को भी बच्चा हुआ था तो बच्चा होता है जब स्त्रियों के तो पुराने जमाने में बड़ी प्राइवेट कमरे में रखते हैं उसको साफ सो रहे हैं इतना बड़ा कांड हो गया हमारे अस्पताल में भी संसार में कभी कभी होता है लड़का लड़की उठा ले जाते हैं एक दूसरे का चुरा ले जाते हैं लोग लेकिन लड़का ही करे ये सब कमाल और जार जार माने जो अविवाहित अथवा विवाहित अन्य स्त्रियों से प्यार करे एक दो चार हजार नहीं अनंत अनंत जीवों को माधुर्य भाव का रस दिया श्री कृष्ण ने और डिक्लेयर्ड भी 16108 स्त्रियों से विवाह किया और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे ताजनय आत्मतुल्या सर्वसहाइस कश्याम दस दस तीन तीन नौ भागवत आत्मतुल्यान सुन अपने समान पुत्र पैदा किए भगवान के बराबर ज्ञान शक्ति पौरुष यानी एक लाख इकसठ हजार अस्सी बच्चे हुए ऐसी फैमिली कहीं सुना फिर उनके बच्चे हुए छोड़ो उनके बच्चे जैसे हुए हुए हो लेकिन ये एक लाख इकसठ हजार बच्चे जो आत्म तुल्या लिखा है एजाब हो गए राक्षस और भगवान को सोचना पड़ा इनको मरवा देना चाहिए एक महाभारत तो हम कर चुके हैं ये दूसरा महाभारत से भी बड़ा है और मरवा दिया सबको जैसे अकेले आए थे वैसे अकेले चले गए हंसते हुए आए थे हंसते हुए चले गए ऐ बीच में इतना नाटक कर गए तो अगर हम तर्क करके भगवान के एरिया में जाएंगे तो या तो मर जाएंगे या तो पागल हो जाएंगे या तो नास्तिक हो जाएंगे हम जब तक तत्प ज्ञान न प्राप्त कर लें कि भगवान का कार्य योग माया से होता है महापुरुषों के पास भी वही योग माया होती है वो क्या करती है वो कर्त मकर्त नथा कर तुम समर्थ बना देती है जो चाहे करे जो चाहे ना करे और जो चाहे उल्टा करे कान से देखे आख से सुने बिना कान के भी सुने बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना और कर बिनु कर्म कराना आनंद रहित मुन और सकल रस भोगी और बिनु जीवा और बक्ता बढ़ जोगी तनु बिनु परस नयन बिनु देखा अस सब भात ये देखो सब अलौकिक बातें अस सब भाति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं भरनी अपनी पादो जवनो गृहता पशत चक्षुषो तक स वेत्ति वेद्य वेत्ता वेद मंत्र का ये रामायण में अनुवाद है श्वेताशुतरोपनिषद तीन उन्नीस तो योग माया की शक्ति से ये सब भगवान के कार्य महापुरुषों के कार्य होते हैं जिसे मनुष्य अनंत जन्म में भी इस माइक बुद्धि से नहीं समझ सकता। जैसे हमारे इंडिया के कानून अलग हैं रूस के अलग हैं अमेरिका के अलग हैं कनाडा के अलग हैं तो उनकी कोर्ट में उनके कानून से वकीलों को बहस करना होता है हमारे देश का वकील हमारे गवर्नमेंट के कानून से वहाँ जाके बहस नहीं कर सकता ऐसे ही स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के जो कानून और जो वहां की शक्तियों के चमत्कार हैं, आत्मनिचं विचित्रा चाह वेद व्यास ने कहा है दो एक 28 ब्रह्म सूत्र भगवान में इंपॉसिबल को पॉसिबल करने वाली शक्तियां हैं इसलिए मनुष्य उसको नहीं समझ सकता क्योंकि मनुष्य तो पॉसिबल को समझता है जो संभव है वो समझता है वो ये नहीं समझता कि असंभव भी संभव हो सकता है असंभव के लिए वो कह देगा ये तो असंभव है सदा असंभव है और भगवान के यहां सब कुछ संभव है तो इस प्रकार भगवान संबंधी तत्व ज्ञान पाने के लिए हमको अंतःकरण को शुद्ध करके बर्तन बनाना होगा कंक्लूजन तदर्थ कर्म बताया गया ज्ञान बताया गया लेकिन दोनों से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा वेद व्यास वेदांत के रचयिता कह रहे हैं देखो तईस्ताघान पुय तपोदान व्रता ना धर्म जम तद हृदय से भया जितने भी धर्म कर्म ज्ञान योग हैं इनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता खाली पाप नष्ट हो जाएंगे वो हो भी लिमिटेड पाप आपने गोहत्या की है हा उसके लिए ये प्रायश्चित है ये कर लो कर लिया हा अब आप गो हत्या से छुटकारा पागाएंगे लेकिन और बाकी पाप बचे हैं, उनको भोगना पड़ेगा अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी कि फिर आगे पाप न करें देखो हमारी गवर्नमेंट में अपराधी को जेल होती है तो वो जेल में ही बैठे बैठे सोचता है आपकी निकलेंगे तो फिर वहां डाका डालेंगे उसको मारेंगे वहीं पर कई कैदी मिलके प्लान बना लेते क्योंकि अंत करण शुद्ध नहीं होता कथम बिना रोमहरषम द्रवता वा चेतसा बिना छे दो सत्रह और ये है ग्यारह चौदह बाईस तेईस शंकराचार्य ने भी मान लिया शुद्धयत ही नमा कृष्ण पदाम्भुज भक्ति मृते बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतकरण शुद्ध नहीं होगा न कर्म धर्म से न ज्ञान से अतय भक्ति के ही विषय में विचार करना होगा आज नहीं कल बोलिए लाडली ली लाल की